चते हो फिर प्रेम का मार्ग कैसे बन सकता है प्रेम का मार्ग बनाने का एक ही अर्थ होता है कि प्रेम के नैसर्गिक प्रवाह में जो पत्थर डाल दिए गए हैं वो हटा दो प्रेम का मार्ग नहीं बनाना होता सिर्फ बाधाएं हटानी होती जैसे कि दर्पण है धूल जमी दर्पण नहीं बनाना सिर्फ धूल हटा देनी दर्पण तो है ही है जैसे पानी का झरना फूटने को तैयार है मगर एक चट्टान पड़ी और झरना नहीं फूट पाता और चट्टान को नहीं तोड़ पाता चट्टान हटा दो झरना कहीं से लाना नहीं चट्टान के हटते ही झरना बह पड़ेगा तो मार्ग बनाने का अर्थ विधायक नहीं है नकारात्मक है सिर्फ मार्ग की बाधाएं हटा दो बाधाओं के हटते ही प्रेम सद जाता है तुमने पूछा है कि प्रेम साधा कैसे जा सकता है साधा नहीं जाता सिर्फ बाधा हटा दो फिर प्रेम सध जाता है सिर्फ बीच बीच में जो चीजें अटा अटकाव डाल रही उनको दूर कर दो जैसे सुबह तुम उठे हो द्वार दरवाजे बंद हैं पर्दे पड़े हैं सूरज उगा है। लेकिन ना तो तुम्हें सूरज का उगना दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे कमरे में अंधकार है न पक्षियों के गीत सुनाई पड़ रहे हैं जरा पर्दे खोलो जरा खिड़कियां खोलो जरा द्वार खोलो और आ जाएंगी सूरज की किरणें नाचती हुई भीतर और पक्षियों के गीत फुदकते हुए तुम्हारे भीतर आ जाएंगे मार्ग नहीं बनाना पड़ा मार्ग तो था ही और द्वार पर मेहमान आकर खड़ा था सिर्फ मार्ग की बाधा हटा देनी पड़ी बाधा हट जाए कि बस प्रेम सद गया कठिन हमने बना लिया है कठिन है नहीं सुगम है सरल है स्वाभाविक है मगर अगर ऐसा कहा जाए कि सरल है सुगम है स्वाभाविक है तो डर है कि तुम शायद कुछ करो ही नहीं तुम सोचो फिर क्या करना है इसलिए मैं रहीम की बात ही दोहराता हूं कि प्रेम पंथ ऐसो कठिन तुम्हें देख के कहना पड़ रहा है मुझे कठिन नहीं है रहीम को कठिन नहीं है तुम्हें देख के कहना पड़ रहा है और तुम्हें ही देख के कही जाएगी बात बुद्ध को कठिन नहीं है कृष्ण को कठिन नहीं है मीरा को कठिन नहीं है जीसस को कठिन नहीं तुम्हें कठिन है और उपचार तो तुम्हारे लिए लिखा जा रहा है दवा तो तुम्हारे लिए सुझाई जा रही और तुम धीरे धीरे हटाओगे पत्थरों को तो ही हटा पाओगे और पत्थर भी ऐसे हैं कि जन्मों जन्मों से जमे और पत्थर भी ऐसे हैं कि सबने जमाने में सहयोग दिया है और पत्थर ऐसे हैं कि तुमने जीवन भर जमाने में मेहनत की और जब एक दिन अचानक कोई कहेगा हटाओ इसको इसी के कारण तुम्हारा जीवन दुख है नरक बना है तो तुम राजी ना हो सकोगे तुम नाराज होोगे राजी होना दूर तुम उस आदमी पर नाराज होोगे जो इस तरह की बात कहे क्योंकि तुम्हारे सारे जीवन के श्रम को व्यर्थ किए दे रहा है तुम्हारे पूरे जीवन का श्रम क्या है फलश्रुति क्या है निष्पत्ति क्या है यही कि तुम एक कारागृह में कैद होकर रह गए हो अपने ही हाथों से डाले हुए शीक्षे हैं तुम्हारे और अपने ही हाथों से बनाई गई जंजीरें हैं तुम्हारी एक प्राचीन कहानी मुझे सदा प्रीति कर रही है यूनान में ऐसा हुआ हमला हुआ और एथेंस के सारे प्रतिष्ठित लोग पकड़ लिए गए 100 प्रतिष्ठित लोगों को जंजीरों में बांध के बेड़ियों पहनाकर जंगलों में फेंक दिया गया कि जंगली जानवर खा जाएं। उन 100 प्रतिष्ठित लोगों में गांव का सबसे प्रतिष्ठित लोहार भी था वो इतना प्रतिष्ठित लोहार था कि दूर दूर देशों तक उसका नाम था उसकी चीजें लाजवाब थी वो जो बनाता था वो लाजवाब था उसकी बनाई चीज टूटती नहीं थी उसकी बनाई गई जंजीरें कोई तोड़ नहीं सकता था और सारे लोग तो दुखी थे बाकी निन्यानबे लोग तो दुखी थे जब उन्हें ले जाने लगे दुश्मन जंगल की तरफ लेकिन वो लोहार गीत गुनगुना रहा था उनमें से किसी ने पूछा कि तू हंस रहा है गीत गा पागल हो गए मरने की तरफ हम जा रहे हैं तू उसमें उसने कहा मैं लोहार जीवन भर मैंने जंजीरें बनाई बेड़ियां बनाई जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है घबराओ मत मैं अपनी जंजीरें ही नहीं तोड़ लूंगा तुम्हारी भी तोड़ दूंगा तुम चिंता ना करो एक दफा इनको हमें फेंक के चले जाने दो बस मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब हमें ये फेंक दें जंगल में और जाए देर न लगेगी सब में हिम्मत आ गई सब में साहस आ गया दुश्मन उन्हें जंगल में छोड़ के भाग गए बचने की उनकी कोई उम्मीद ना थी रात होने के करीब थी और जंगली जानवर उन्हें खा जाएंगे सारे लोग घसिट के इकट्ठे हो गए लोहार के पास और लोहार रोने लगा उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे उन्होंने कहा हुआ क्या अभी तुम गीत गाते थे अब तुम रोते क्यों उसने कहा कि नहीं ये जंजीरें टूटेंगी नहीं ये तो मेरी ही बनाई हुई जंजीरें इन्हें तो कोई तोड़ ही नहीं सकता मैं भी नहीं तोड़ सकता इनपे तो मेरे हस्ताक्षर उसकी आदत थी कि अपनी हर बनाई चीज पर हस्ताक्षर कर देता था उसने अपनी जंजीरें बताई उसने कहा कि इनका तोड़ना असंभव है। मैं तो बनाता ही नहीं ऐसी चीज जो टूट सके तुम सोचते हो उस दिन उस लोहार की कैसी मनोदशा हुई होगी अपनी ही जंजीरों में बंद के मरना पड़ा और यही दशा सबकी अपनी ही जंजीरों में बंध के तुम सड़ रहे हो मर रहे हो मरोगे लेकिन इतना मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी जंजीरें इतनी मजबूत नहीं क्योंकि तुम लोहार भी इतने कुशल नहीं जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। तुम्हारी जंजीरें बस ऐसे ही हैं काम चलाउ है तुम्हारा सभी कुछ काम चलाओ है टीमटाम है तुम्हारी जंजीरें टूट सकती और तुमने ही उन्हें बनाया है इसलिए जिस दिन तुम बनाना बंद कर दोगे उनका टूटना शुरू हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर से अस्वाभाविकता की जंजीरें गिर जाएं तो प्रेम का झरना फूट पड़े प्रेम का पंथ कठिन है क्योंकि तुम उल्टे खड़े हो अब जैसे कोई आदमी शीर्षासन कर रहा हो तो उससे कहनी पड़ेगा कि चलना बहुत कठिन और क्या करोगे को जो आदमी शीर्षासन कर रहा है उसे तुम यह कहोगे चलना बहुत सरल वो कहेगा गए अगर सरल है तो मैं क्यों नहीं चल सकता सरल है तो मैं इंच पर नहीं सरक पा रहा हूं सिर के बल जो खड़ा है उससे चलना कठिन है पैर के बल जो खड़ा है उससे चलना सरल है तुम सब सिर के बल खड़े हो समाज की व्यवस्था ने पंडित पुरोहित राजनीतिकियों की व्यवस्था ने तुम्हें सिर के बल खड़ा कर दिया अब चलना तुम्हें कठिन है हां तुम पैर के बल खड़े हो जाओ तो चलना सरल हो जाए मगर पैर के बल खड़ा होना अभी कठिन है क्योंकि सिर के बल खड़ा होना ही तुम जानते हो एकमात्र खड़ा होना है आदमी को जो सिखाया जाता है वो उसी से भर जाता है आदमी को जो दीक्षा दी जाती संस्कार दिए जाते वो उन्हीं में जकड़ जाता है और तुम्हारे संस्कार ऐसे प्रतीत होते हैं कि तुम्हारी आत्मा है आत्मा नहीं है वे रूस के एक बड़ो मनोवैज्ञानिक पावलफ ने कुछ प्रयोग किए जिनसे एक सिद्धांत का जन्म हुआ वो सिद्धांत समझने जैसा है क्योंकि वो तुम पर लागू है वो सारी मनुष्य जाति का इतिहास है उस सिद्धांत में पावलफ ने सारे प्रयोग कुत्तों पर किए एक प्रयोग उसने किया कि कुत्ते को रोटी दे जैसे ही रोटी कुत्ते के सामने आए सुस्वादु रोटी कि कुत्ते की लार टपकनी शुरू हो जाए जब लार टपके और रोटी दे तभी वो घंटी बजाए पंद्रह दिन के बाद रोटी तो लाया नहीं सिर्फ घंटी बजाई और लार टपकने लगी अब घंटी से लार टपकने का कोई संबंध नहीं अगर तुम किसी कुत्ते के सामने घंटी बजाओ से आद भों मगर लार नहीं टपका है नाराज हो जाए कि क्यों शोरगुल मचा रखा है मगर लार किस लिए टपका है घंटी कोई भोजन तो नहीं लेकिन पहले रोटी दी लार टपकी फिर साथ ही घंटी बजाई तो धीर धीरे धीरे पंद्रह दिन में रोटी और घंटी की आवाज संयुक्त हो गई उनमें एसोसिएशन हो गया उनमें साहचर्य हो गया उनमें गठबंधन हो गया उनकी भावर पड़ गई पंद्रह दिन के बाद जब सिर्फ घंटी बजाई तो घंटी के बजने से ही रोटी की याद आई अब रोटी नहीं मगर रोटी की याद काफी तुमने भी देखा ना अगर नींबू की याद करो तुम्हों में पानी दौड़ जाता है वह पावलफ का सिद्धांत है तुम अभी करके कर देख लो नीबू की याद और बस पानी दौड़ा अभी नींबू शब्द से लार के दौड़ने का क्या संबंध लेकिन नीबू शब्द से नीबू के अनुभव जुड़े संयुक्त हो गए लार तत्ण दौड़ पड़ती शब्द ही काफी किसी जाके सिनेमा गृह में रात के अंधेरे में जोर से चिल्ला दो आग आग और उस भगदमक जाएगी कोई पूछेगा नहीं कि कहां आग फुर्सत किसको आग का खतरा ऐसा है भगदड़ मच जाएगी जितना लोग भागेंगे भगदड़ मचेगी जितना भागने की कोशिश करेंगे दरवाजों पर भीड़ हो जाएगी उतना धूमधाम क्या पता लगी ही हो आग शब्द संयोजन हो गया पावलफ ने सिद्धांत निकाला कंडीशन रिफ्लेक्स का कि हम धीरे धीरे आत्तों से संबंधित हो जाते हैं हम इतने संबंधित हो जाते हैं कि आते हमारी आत्मा बन जाती और यही हो गया है बचपन से तुम्हें बहुत सी बातें सिखाई गई उनमें प्रेम नहीं उन बातों में प्रेम जरा भी नहीं बल्कि उल्टी बातें सिखाई गई उदाहरण के लिए घर में मेहमान आए हैं छोटे बच्चे को पकड़ के लाया जाता और कहा कि चाची जी हैं इनको चुंबन दो अब छोटे बच्चों का ना चुंबन देने की इच्छा है ना चाची जी जी में कोई रस है ना वो चाहता था कि ये आएं मगर मां बाप खड़े तेज तर्रार उनकी आंखें चाची जी को चुंबन देना ही पड़ेगा अब तुम एक झूठा चुंबन सिखा रहे हो और अगर ये रोज रोज होता रहा कि दादाजी आए इनके पैर पड़ो उससे ना पैर पढ़ना है ना कोई सम्मान है इन दादाजी के प्रति और इन दादाजी को वो भली भांति जानता है कि मौका पड़ जाए तो उसकी जेब के पैसे भी निकाल लेते इनके पैर पड़ो मगर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पिताजी खड़े हैं वो कह रहे हैं इनके पैर पड़ो तुम झूठ सिखा रहे हो तुम श्रद्धा खराब कर रहे हो तुम प्रेम खराब कर रहे हो तुम सब विकृत किए दे रहे हो बड़ा होते होते यह भूल ही जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है चाची जी आएंगे और ये नमस्कार करेगा और दादा जी आएंगे और ये सिर झुकाएगा फिर कहीं अगर सच में ही मौका आ जाएगा सिर झुकाने का तो भी इसका सिर झूठा ही झुकेगा ये मुश्किल हो गई और कभी अगर आलिंगन करने की सच्ची स्थिति भी आ जाएगी तो इसका आलिंगन केवल अभिनय होगा कृतिम होगा ये अपनी पत्नी का भी आलिंगन करेगा तो बस वो जो चाची जी को चूमा था वही संबंध बना रहेगा और जो तुमने इसे सिखा दिया है यही ये, ये अपने बच्चों को सिखा जाया जाएगा ऐसे हर पीढ़ी अपनी बीमारियां नई पीढ़ी को दे देती पीढ़ियों से और कुछ मिलता ही नहीं पीढ़ियां अपनी बीमारियां देती और बड़े सम्मान से देती कि बच्चों को शिक्षा दी जा रही संस्कार दिए जा रहे हैं शिष्टाचार दिया जा रहा सिवाय झूठ बेईमानी पाखंड के और कुछ भी नहीं दिया जा रहा है अगर मां बाप सच में बच्चे को प्रेम करते हैं तो वो कहेंगे कि अगर प्रेम हो तो चुंबन अगर प्रेम ना हो तो बात जाने दो श्रद्धा हो तो झुकना श्रद्धा ना हो तो मत झुकना ताकि किसी दिन जब श्रद्धा का द्वार आ जाए तो तुम्हारे झुकने में तुम्हारा प्राण तुम्हारी आत्मा हो तुम्हारी प्रमाणिकता हो और जब कभी तुम्हारे द्वार पर प्रेम का फूल खिले तो तुम्हारा आलिंगन जीवंत हो नहीं तो सब झूठ हुआ जा रहा है सब झूठ है औपचारिक है इस उपचार के कारण तुम सिर के बल खड़े हो गए हो और रहीम को कहना पड़ रहा है प्रेम पंथ ऐसो कठिन ये प्रेम के कारण नहीं कहना पड़ रहा तुम्हारे कारण कहना पड़ रहा है यह अर्चन तुम्हारी तुम बदल जाओ तो प्रेम बड़ा सरल है बड़ा सुगम है मगर बदलना कठिन है अपने को बदलना इस जगत में सबसे बड़ी क्रांति है क्योंकि बदलाह छोटी मोटी नहीं है यह अपने सारे अतीत को पहुंचना है अपने सारे अतीत से अपने को असलग्न कर लेना है तोड़ लेना है श्रृंखला तोड़ देनी फिर से से शुरू करना है थोड़े से ही हिम्मतवर लोग थोड़े से साहसी लोग ये कर पाते उस साहस को ही मैंने सन्यास कहा है मेरे सन्यास का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है मेरे सन्यास का अर्थ है अपने अतीत से अपनी जीवन चेतना को मुक्त कर लेना समाज को नहीं छोड़ना है अतीत को छोड़ना है परिवार को नहीं छोड़ना है संस्कार को छोड़ना है धन घर दुकान नहीं छोड़नी मगर भीतर जो कूड़ा करकट समाज छोड़ गया है मां बाप दे गए पीढ़ी दर पीढ़ी से तुम्हें मिलता रहा है तुम्हारी बपोती समझ के तुम उसे छाती से लगाए बैठे हो उसमें आग लगा देनी संन्यास का अर्थ है उस आत्मक्रांति से गुजरना है जिसमें तुम फिर से जन्मो तुम्हारा नया जन्म हो तुम फिर से आबास से शुरू करो जीवन यात्रा ताजे जैसे सुबह की ओस ताजी होती नए जैसे सुबह की किरण नई होती अभी अभी पैदा हुए जैसा वृक्ष पर नई नई कौपल उपती संन्यास का अर्थ है नित नूतन होने की कला प्रतिदिन अतीत के प्रति मर जाना है जो बीता है उसे विस्मृत कर देना है और जो है उसमें जीना है जो है उसमें जीने की कला आ जाए तो प्रेम सुगम है सरल है तुम्हारे भीतर से प्रेम की धाराएं बह उठेंगी और धन्य भागी है वह जिसके जीवन में प्रेम की धारा बै उठती क्योंकि वही धारा एक दिन परमात्मा के सागर से मिलाती प्रेम के अतिरिक्त परमात्मा तक ले जाने वाला और कोई मार्ग नहीं पर हिम्मत करनी होगी एक नए ढंग के सत्संग में प्रवेश करना होगा जिनको तुमने अब तक साधु संत समझा था उनसे नाता तोड़ना होगा और तुम्हें कुछ नए परिप्रेक्ष्य, नई आंखें नई दृष्टियां पैदा करके नए सत्संग खोजने होंगे नए साधु खोजने होंगे आमूल रूपांतरण इससे कम में नहीं होगा कुछ दयारे जोहद छोड़ा और मैं मैखारों में आ पहुंचा गुनाहे जीश्त की खातिर गुनहगारों में आ पहुंचा संयम रूपी देश छोड़ दिया दयारे जोह छोड़ा और मैं खुआरों में आ पहुंचा और आ गया पियकड़ों में मतवालों में दीवानों में प्रेम सीखना है तो यह करना होगा मंदिर काम नहीं आएंगे कोई जीवंत मधुशाला जहां अभी परमात्मा की शराब ताजी ताजी ढाली जाती हो दया जहद छोड़ा और मैं खुआरों में आ पहुंचा गुनाह जीत की खातिर गुनहगारों में आ पहुंचा मेरे दीरा हमदम खूब थे पर ये हकीकत है सबाबित से गुजरकर आज सियारों में आ पहुंचा पुराने दोस्त सब ठीक थे ये सच है मगर जड़ थे मुर्दा थे जड़ नक्षत्रों को छोड़ दिया और गतिमान तारों से दोस्ती की जिंदगी को गुनाह कहते थे वे लोग जिनके साथ तुम अब तक रहे हो और अगर तुम्हें सच में जिंदगी को समझना है तो उनके साथ रहना होगा जो जिंदगी को प्रेम करते जो जिंदगी को परमात्मा कहते मेरे दीराना हमदम खूब थे पर यह हकीकत है सबाबित से गुजर कर आज सयारों में आ पहुंचा गुलिस्तानों में रहता था खिजा के जोर सहता था बयाबानों में आ पहुंचा जुनू जारों में आ पहुंचा छोड़ दी पुरानी सुविधाएं सुरक्षाएं अब आ गया रेगिस्तानों में आ गया दीवानों में सबिस्तानों के ख्वाब आवर मनाजिर कल की बातें थी शहर के जाफिजा बेदार नजारों में आ पहुंचा पुराने सेनागार सुविधापूर्ण थे उनके दृश्य भी बड़े रसपूर्ण थे सब स्तानों के ख्वाब आवर मनाजिर कल की बातें थी शहर के जाफिजां बेदान नजारों में आ पहुंचा लेकिन छोड़ दी रातें सुबह को चुन लिया और सुबह के प्राणोत्पादक वातावरण को चुन लिया जो तालिब है सुकुन जिंदगी उनको मुबारक हो जिन्हें जीवन की शांति और सुरक्षा ही चाहिए वो उनको मुबारक हो जो तालिब हैं सुकून जिंदगी उनको मुबारक हो हालांकि जुस्तू जु था मैं कि आवारों में आ पहुंचा लेकिन मुझे तो जिंदगी की ऐसी जिज्ञासा थी ऐसी अभिप्सा थी कि मैंने आवारों से दोस्ती कर ली घर वालों को छोड़ दिया बसे बसाओं को छोड़ दिया खाना दोषों को पकड़ लिया अज्ञात की तलाश पर निकले हुए यात्रियों का साथ कर लिया उन काफिलों में सम्मिलित हो गया जो न मालूम किस अज्ञात आकांक्षा से भरे किस सत्य की तलाश पर निकले जिसकी कुछ न तो खबर है न जिसका कोई नक्शा है जिन्होंने अपनी नावें ऐसे सागरों में छोड़ दी हैं, जिनका दूसरा किनारा हो या ना हो और हो सकता है बीच मझदार में ही डूबना पड़े मगर ख्याल रखना सुरक्षाओं में बैठे हुए लोग किनारों पर बैठे हुए लोग मुर्दा हैं और जो बीच मझदारों में डूब जाएं वे जीवित और जीवन का ही परम जीवन से संबंध हो सकता है जो तालिब हैं सुकून जिंदगी उनको मुबारक हो हालांकि जुस्त जूथा मैं कि आवारों में आ पहुंचा नजर को खीरा कर सकती थी सीमो की ताबानी नजर पलती है जिनसे ऐसे नजारों में आ पहुंचा माना कि सोने चांदी की चमक आंखों को भरमाए रखती थी मगर अब ऐसे दृश्यों में आ पहुंचा हूं जहां आंखें तो नहीं भरमाई जाती मगर आंखें पैदा हो रही जहां दृष्टि पैदा हो रही नजर को खीरा कर सकती थी सीमो जर की ताबानी नजर पलती है जिनमें ऐसे नजारों में आ पहुंचा में बेगाना था जदा के परिस्तारों की महफिल में गनीमत है कि इंसा के परिस्तारों में आ पहुंचा वो ईश्वर की चर्चा करने वाले लोगों में मैं बेगाना था वहां मुझे लगा ही नहीं कि अपना घर है कि अपने लोग हैं बातें तो ईश्वर की थी मगर सब थोती थी मैं बेगाना था यजदा के परिस्तारों की महफिल में गनीमत है कि इंसा के परिस्तारों में आ पहुंचा अब तो मैंने उनको चुन लिया जिन्हें आदमी से प्रेम है ईश्वर की जो बात नहीं करते मगर जिसको आदमी से प्रेम है वो ईश्वर को उपलब्ध हो जाएगा हो ही जाएगा क्योंकि आदमी में ईश्वर प्रकट हुआ है अपनी सर्वांगीणता में प्रकट हुआ है अपने सर्वांग सौंदर्य में प्रकट हुआ है मैं बेगाना था यजदा के परस्तानों की महफिल में गनीमत है कि इंसान के परस्तारों में आ पहुंचा उसे जिंदगी की नाज बरदारी का सौदा था उसे जिंदगी के नाज बरदारों में आ पहुंचा बड़ी आकांक्षा थी कि जिंदगी की नववधूख कैसे वर लू उन्माद एक ही था कि जीवन के साथ कैसे रास रचे उरू जिंदगी की नाजबरदारी का सौदा था एक ही उन्माद था कि जीवन को कैसे विवाहित हो जाऊं कबीर ने कहा है मैं तो राम की दुल्हनिया कैसे जीवन से ये प्रणय का बंधन बने ये प्रीति का बंधन बने उसे जिंदगी के नाजाबरदारों में आ पहुंचा अब उन लोगों में आ पहुंचा हूं जो विवाहित हो चुके अगर यह जिंदगी से प्यार भी एक जुर्म है फिर तो गुनहगारों में आ पहुंचा खतावारों में आ पहुंचा लेकिन अगर जिंदगी से प्रेम भी अपराध है तो यही सही तुम्हें तो गुनहगारों में रहूंगा अपराधियों में रहूंगा और मैं तुमसे कहूं तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हारे साधु सन्यासी यही समझाते रहे कि जिंदगी एक गुनाह है अगर यह जिंदगी से प्यार भी एक जुर्म है फिर तो गुनहगारों में आ पहुंचा खतावारों में आ पहुंचा भटकता फिर रहा था दरबदर और कुबकू ताबा यह यारों का तसुरुफ है कि यारों में आ पहुंचा अब उन प्यारों में आ पहुंचा हूं जिनको ईश्वर की उतनी चिंता नहीं है जितनी जीवन की चिंता है जो सिद्धांतों की बात कम करते मदमस्ती में ज्यादा डूबते जो शास्त्रों पर विवाद कम करते लेकिन संगीत में नृत्य में प्रभु के प्रेम में ज्यादा तल्लीन होते ये इन दीवानों की ही कृपा है कि मुझे भी सम्मिलित कर लिया गया है कि मैं भी अब मधुशाला का हिस्सा हो गया हूं प्रेम तो कठिन नहीं है लेकिन इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी दयारे जहद छोड़ा और मैखारों में आ पहुंचा, गुनाह जीस्त की खातिर गुनहगारों में आ पहुंचा।